शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद पुष पुण्य स्मृति स्वामी भास्वरानंद पचास वर्ष पहले की बात है पूज्यपाल से श्री राजा महाराज 1916 सौ ईस्वी में जिस समय पूर्वी बंगाल गए थे और ढाका शहर के अरमानी टोला निवासी काशिमपुर के जमींदार के मकान में रह रहे थे उस समय सौभाग्य से तथा अनेक जन्मों के शुभ कर्म के फल स्वरूप उनके पुण्य दर्शन का लाभ तथा उनके चरण कमलों के समीप तीन दिन निवास करने का मुझे अवसर मिला था प्रथम चरण स्पर्श करते ही श्री श्री महाराज ने मुझसे पूछा पढ़ना लिखना जितना चाहो करो किंतु याद रखना कि ईश्वर लाभी जीवन का उद्देश्य है न जाने इन शब्दों में क्या शक्ति थी उन बातों ने मेरे अंतकरण में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित कर दी और विविध परिस्थितियों के भीतर से मुझे अमृत का संधान दर्शाया 1920 सौ ईस्वी जनवरी में एक दिन दोपहर को बाली रेलवे स्टेशन पर मैं उतरा और पैदल चलकर लोगों से पूछता हुआ बेलोर मठ के आंगन में आ खड़ा हुआ गंगा का दर्शन कर मेरे हृदय में अपार शांति प्राप्त हुई बहुत देर तक गंगा तट पर बैठे रहकर मठ के भीतर आया और गंगा किनारे वाले बरामदे में एक साधु को देखकर मैंने पूछा मठाध्यक्ष महाराज से इस समय भेंट हो सकती है उन्होंने उत्तर दिया महाराज इस समय भोजन कर रहे हैं भोजन के अनंतर वह पश्चिम के बरामदे में आकर बैठेंगे उस समय भेंट हो सकती है कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद महाराज भोजन समाप्त कर उस बरामदे में आ विराजे कुछ साधु ब्रह्मचारी लोग उनसे वार्तालाप करने लगे थोड़ी देर बाद महापुरुष महाराज ऊपर चले गए मैं खड़ा खड़ा उनकी बातें सुन रहा था किंतु उस समय उनसे बातचीत करने योग्य कोई मौका नहीं मिला अतः किसी दूसरे अवसर के लिए प्रतीक्षा करने लगा गंगा किनारे वाले बरामदे में बैठा मैं सोच रहा था न जाने कब उनसे भेंट होगी जब मैं अपने मन की आरती उनके चरण कमलों में निवेदित कर निश्चिंत हो जाऊंगा। समय बीतता चला अपराह्न के चार बज गए यहाँ आने पर जिन साधु से पहले मेरी बातचीत हुई थी उन्होंने फिर से मुझसे पूछा तुमने कुछ खाया है मैंने उत्तर दिया महाराज से भेंट होने के पहले मैं कुछ नहीं लूंगा। कृपया मुझे उनके पास पहुँचा दीजिए मैं केवल एक कम्बल ओढ़े था साथ में कोई और सामान न देखकर उस साधु ने समझा होगा कि शायद मैं साधु होने आया हूँ कुछ बातचीत के बाद उन्होंने एक पत्तल पर कुछ प्रसाद ला कर दिया मैं उसे लेकर दर्शन के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में खड़ा था मन में यही भाव उठ रहा था कि किस समय उनके चरण कमलों में लौट जाने का मौका मिलेगा मैं जिस आशा से आया हूँ या वह सफल होगी हर एक प्रकार के संदेह ने मन को बहुत ही व्यक्त कर डाला इतने में ऊपर जाने की आज्ञा मिली मैं ऊपर आया और मन को स्थिर करके धीरे धीरे महापुरुष महाराज के चरण प्रांत में प्रणाम करते हुए वहीं बैठ गया उनके पवित्र दर्शन से मानो मेरे मन प्राण शुद्ध हो गए निर्मल आनंद धारा से हृदय परिपूर्ण हो उठा उन्होंने धीरे धीरे सुमधुर भाषा में मेरा परिचय और घर छोड़कर बेलूर मठ आने का कारण पूछा उनके स्नेहपूर्ण बातें सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया थोड़ी देर बाद ही एक ब्रह्मचारी को बुलाकर उन्होंने मेरे मठ में रहने की आज्ञा दे दी उनके श्री चरणों के आश्रय में मुझे मुक्ति का आनंद मिलने लगा वह दिन मेरे जीवन में चिर स्मरणीय हो गया उस मिलन क्षण का स्मरण आने से आज भी श्री श्री महारा महापुरुष महाराज की करुणा धारा हृदय में प्रवाहित हो उठती है तथा एक नित्य अखंड आनंद उत्पन्न होता है अभी भी मठ में जब जाता हूँ तब महापुरुष महाराज के कमरे में घुसते ही उनकी करुणा में दिव्य मूर्ति मन में प्रत्यक्ष होने लगती है पूज्यपाद महापुरुष महाराज की अहतिकी कृपा के कारण ही मैंने मठ में स्थान पाया है उनके निकट रहकर सदैव उनका सत्संग प्राप्त करने का अवसर भी उन्होंने ही प्रदान किया था वह जिस कमरे में रहते थे उसके पास ही लाइब्रेरी और कार्यालय थे वही काम काज करने का आदेश पाकर महापुरुष महाराज के पुण्य दर्शन मुझे रोज एक दो बार हो जाते थे मठ के नियमानुसार साय प्रातः उनका दर्शन तो सभी को मिलता था किंतु मेरा सौभाग्य था काम करते हुए बीच बीच में उनका दर्शन कर सकता था वह भी कृपा करके किसी किसी समय अपने लिए तंबाकू सुलगा देने के लिए कहते थे इस प्रकार की थोड़ी सेवा करने का सुयोग पाकर मैं अपने को धन्य मानता था उस समय महापुरुष महाराज का कोई सेवक नहीं था उनके थोड़े बहुत दैनिक आवश्यक कार्यों को एक साधु कर दिया करते थे वह नीचे भोजन के कमरे में अनान्य साधु तथा भक्तों के साथ बैठकर भोजन करते थे उनका भोजन भी बहुत ही अल्प था रसादार तरकारी अर्थात झोल और भात यही उनका प्रधान भोजन था भोजन के पश्चात मठ भवन के पश्चिम बरामदे में बैठ कुछ समय तक वह साधु भक्तों के साथ बातचीत करते थे और हर का एक टुकड़ा खाकर हर्र का एक टुकड़ा खाकर मुख शुद्धि करके वह ऊपर कुछ देर विश्राम के लिए जाते थे तीसरे पहर भक्तों के साथ श्री श्री ठाकुर की कथा कहकर वह सबको आनंद देते थे शाम को आरती के समय वह उसमें सहयोग देते थे फिर कभी मठ के आंगन में आम्र वृक्ष के नीचे बैठते थे और ध्यान करते थे कि साधु ब्रह्मचारी लोग नियमित रूप से आरती में योगदान के अनंतर ध्यान जप करते हैं या नहीं प्रतिदिन ध्यान जप के उपरांत रात को स्वागत कमरे में भजन होता था वह सबको उस भजन में योग देने के लिए कहते थे स्वयं भी भजन सुनकर वह बहुत आनंदित होते थे मैं देखता था पूज्यपाद महापुरुष जी महापुरुष महाराज बहुत अधिक वृद्धावस्था में भी रात के तीन बजे बिछौना छोड़ उठ जाते थे ठाकुर मंदिर के एक कोने में मृगचर्म चरम बिछा कर उस पर वह नियमित ध्यान कर धारणा करते थे ध्यान समाप्त होने पर उस आसन को बगल में दबाए वह अपने कमरे में आकर बैठ जाते हम सब जाकर उन्हें प्रणाम करते वह बहुत ही स्नेह के साथ कौन कैसा है इसकी खबर लेते थे कोई रुग्ण हो जाता तो वह डॉक्टर को कहकर उसके औसत पथ्य आदि का उचित प्रबंध कर देते थे जो लोग श्री ठाकुर की पूजा में नियुक्त थे उनसे वह कह देते थे कि ठाकुर सेवा में कोई त्रुटि न होने पावे मठ के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिदिन स्मरण करा देते थे कि मठ के सभी काम श्री ठाकुर के काम हैं टट्टी साफ करने से लेकर दुर्गा सप्तशती पाठ तक सारे कार्य उनकी सेवा है कोई भी काम हीन नहीं है सेवा बुद्धि से काम करने से चित्त शुद्ध होता है महापुरुष महाराज रोज शाम को एक बार मठ भवन में सर्वत्र घूमकर देखते थे कि कोई आगंतुक तो नहीं आ गया है यदि किसी को निकम्मा या पागल समझते तो उसे मठ से निकाल देते थे एक दिन शाम को टहलते हुए महापुरुष महाराज ने एक पागल जैसे लड़के को देखकर एक साधु से उसे निकाल देने को कहा लड़के को बाहर ले जाते हुए साधु ने उसका मकान मठ में आने का कारण आदि पूछा उत्तर में उसने बताया कि वह मेरे पूर्वाश्रम का परिचित है यह सुनकर साधु ने उस लड़के को बेलूर मठ के रथ यात्रा वाले मकान में आश्रय लेने के लिए कह दिया फिर उस साधु ने सारा समाचार सुनकर मैं रात को बेलूर ग्राम गया और उस लड़के को मठ मिले आया फिर उसे कुछ खिला पिला कर एक स्थान में उसके सोने का प्रबंध कर दिया दूसरे दिन प्रातःकाल भय और शंका लिए मैंने पूज्य महापुरुष महाराज के तमीप उस घटना का आदि के से अंत तक निवेदन कर दिया मैंने अनुमान किया था कि संभवतः वह उस लड़के को मठ से निकाल ही देंगे और साँस साँस शायद मुझे भी मठ से निकाल निकल जाना पड़ेगा किंतु जो कुछ देखा वह सुना उससे मेरा हृदय असीम आनंद से भर गया और मेरा सिर श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया क्रोध करने की बात तो दूर रही उत्साह सूचक वाणी से वह बोले अच्छा किया है रात को भरपेट भोजन और सोने का प्रबंध किया था ना जब तक रहे उसकी देखरेख करते रहना लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि महापुरुष महाराज बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे उनके सामने जाकर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं होता था बात सच है किंतु मैंने उन्हें स्नेह में पिता के समान ही पाया था मैं प्रत्येक अभाव अपराध और द्वंद्द की बात निसंकोच उनके सामने निवेदित कर देता था उन्होंने मेरे सभी अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपने अभयपूर्ण चरण कमलों के में आश्रय दिया था 1920 सौ ईस्वी में किसी दिन तीसरे पहर उस साधु ब्रह्मचारियों के साथ मैं बेलूर के रास्ते से लिलुआ की ओर घूमने गया लौटते समय संध्या हो गई इतने में महापुरुष महाराज ने संध्या आरती के समय स्वामी जी के कमरे में अंधेरा देखकर एक साधु को बुलाकर उसमें बत्ती जला देने को कहा बाद में उन्हें पता लगा कि उस कमरे में बत्ती जलाने का कार्य मेरा ही था उस दिन घूमकर लौटने में मुझे कुछ विलंब हो गया था और इतफाक से बत्ती जलाने का कार्यभार मैं किसी को सौंप भी नहीं गया था मेरे लौटते ही एक गुरुभाई ने मुझसे कहा तुमने आज जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें विशेष दंड भोगना है संभवतः मठ में रहने ही न पाओगे रात को भोजन के उपरांत महापुरुष महाराज ने मुझे बुलाया भयभीत हो उनके चरणों के समीप पहुँचते ही गुरुतर सेवा अपराध के लिए मैं क्षमा याचना करने लगा परंतु कुछ भी क्रोधित न हो स्निग्ध कंठ से उन्होंने उपदेश दिया तुम अभी अभी यहाँ आए हो अभी से काम में अवहेलना करने से तुम यहाँ रहने न पाओगे अब की बार तुम्हारी माँ के आने पर तुम्हें घर ले जाने को कहूँगा आज संध्या समय स्वामी जी के कमरे की बत्ती न जलाकर तुमने भारी अपराध किया है याद रखना भविष्य में ऐसी भूल फिर कभी न हो ठाकुर देवता के काम बहुत ही श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना ताकि किसी काम में कोई भी त्रुटि न रहे ऐसे प्रकार से काम करने पर चित्त शुद्धि और भक्ति भाव की प्राप्ति होती है ऐसी करुणापूर्ण बातें सुनकर मैं जान गया कि सचमुच ही उन्होंने मुझे अपने अभयचरणों के समीप चिरकाल के लिए स्थान दिया है